अनुमान प्रमाण पर विचार चलेगा अनुमेय का लक्षण और अनुमान का लक्षण समझना पड़ता है जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए पहले प्रमा को जाना उस प्रमा में जो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण और प्रत्यक्ष प्रमेय का लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बता दिया था इंद्रिय प्रणाली के चित्त वायु से उपर आगात तद विषय सामान्य विशेषात्म से विशेषावधारण प्रधान आवृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण था और प्रत्यक्ष प्रमा क्या है उसका लक्षण किया था अविशिष्ट पौरुषित प्रतिबोध ऐसे कैसे हो जाएगा पुरुष के साथ पुरुष के माध्यम से तब कहते बुद्धि प्रश्नवेदी पुरुष की उपरिष्ठाद उपाद्यामा बुद्धि का प्रतिशम वेदी है कौन पुरुष क्योंकि हर एक वस्तु किसी चीज का अनुसरण कर कोई जरूरी नहीं उपाधि के अनुरूप उपाधि के अनुसार अनुसरण करने वाला पदार्थ क्वित होता है जैसे दर्पण है दर्पण का अनुसरण कर लेता है सूर्यक और दर्पण जिस तरफ जो घुमाओ उस तरफ सूर्यगण जो आ रहा है जिसकी स्वाभाविक जो था, उससे हट करके उस उपाधि जहां ले जाना चाह रहा है वहां चल देता है इसी का नाम प्रतिसंवेदन। पुरुष के भी स्वभाव है वह बुद्धि का प्रतिसंवेदन है जैसे सूर्य के किरणों का स्वभाव है वह दर्पण का प्रतिसंवेदन हो जाते हैं अतः दर्पण के प्रतिसंवेदी कहे जाएंगे किसको सूर्य की किरणों को जल है देख लीजिए आजकल के मोटर का प्रश्नवे भी है मोटर लगा देते हैं पाइप लगा देते हैं और बहने का सहज स्वभाव है उसका उस और विपरीत दिशा की ओर ले जाते हो नीचे है जल मोटर लगा दिया पाइप लगा दिया ऊपर चढ़ गया हो अब जाना नीचे है स्वभाव जल का सहज प्रवृत्ति उसका है लेकिन उस उपाधि जो मोटर और पाइप है मोटर विशिष्ट पाइप के चक्कर में क्या हो गया वो तो पानी विपरीत दिशा में चल ऊपर की ओर चल गया टी भर गया अत क्या है जल भी प्रतिसंवेदी है लेकिन किसका दर्पण का नहीं है ना वो तो मोटर विशिष्ट पाइप का प्रतिसंवेदी है। उसी प्रकार से यहां पर बताया जा रहा है प्रतिसंवेदी अर्थ के लिए मैं दुष्टान दे रहा हूं केवल उपाधि के, के वजह से अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति को त्याग करता हुआ उपाधि के अनुसरण करने वाले का नाम प्रतिशत उसे रे पुरुष का भी स्वभाव है यदि सर्वत्र सामान्य व्यापक प्रकाश है वो लेकिन बुद्धि के इच्छा अनुछा के अनुसार बुद्धि उपाधि के अनुसारन करता हुआ पर कर देता है बुद्धि जहां ले जाना चाहेगी प्रकाश को विशेष रूप वहां चल देगा सर्व व्यापक सर्व सामान्य प्रकाश रूपा जो पुरुष आत्मा है ब्रह्म है उसका प्रकाश को भी वह बुद्धि क्या कर देगी एक विशिष्ट स्थल की ओर ले जाती है अत ऐसा होने दे रहा है कौन पुरुष का अपने प्रकाश स्वरूप अतव पुरुष को कह दिया यह बुद्धि का प्रतिसंवेदी है जैसे आजकल के आदमी अपने पत्नी का प्रतिसंवेदी होके चलता है तो दृष्टांत वो जैसा कहेगी वैसे नाचेगा ना उसको ना। कहना पड़ेगा स्त्री प्रतिसंवेदी है ऐसा पुरुष को कहना है वो स्त्री प्रतिसंवेदी है तो इससे समझ दृष्टानों से तद्वत यहाँ पुरुष को कह दिया गया बुद्धेदी पुरुष पृष्ठा जिस बात को आगे एक सूत्र के द्वारा ही विस्तृत रूपन करने वाले हैं उप अब अनुमेय का लक्षण करते हैं पहले इसी से अनुमान का लक्षण बनाना पड़ेगा अनुमेय से तुल्य जातीय भिन्न जातीय व्यावृत्त है संबंधो या तद विषया सामान्य अवधारणा प्रधान आवृत्ति ही अनुमानम प्रमाणम अनुमेय है जैसा वन्नी अनुमेय गुतावस्तुकोण है जैसे वन्नी है जिज्ञासित जो धर्म साध्य भाषा ना जिज्ञासित धर्म को भी हम कह सकते हैं अनुमेय जिसको आप जानना चाह रहे हैं अथवा थोल भाषा जो न्यायिक आदियों का भाषा के अनुसार साधम वो वस्तु जो साध्य और लेन साध्य का अपने तुल्य जातीय अनुवृत्ति है महान साधियों में उसकी अनुवृत्ति है और भिन्न जातीय शु व्यावृत्ति है सपक्ष में वृत्ति को कह दिया उन्होंने तुल्य जातीय अनुवृत्त अनुवृत्ता अनुमेज तुल्ली जाति पदार्थ अधिकरणों में रहता है मानस में रहेगा चतवार में रहेगा गोष्ठ में रहेगा इसी प्रकार से गौशाला में हर शाम को जब मच्छर ना खावे गायों को उसके लिए वहां जला देते हैं अब ठंडी के दिनों में आ रही है तो आप देखोगे जगह जगह चौराहों पर इधर उधर आग लगे हुए रहेंगे यहाँ जलाते हैं ठंड ताप ठंड से बचने के लिए तापने के लिए लगा देते हैं चतवार गोष्ठ महानस इत्यादि इसको कहते तुल्ली तुल्य जातीय अधिकरणों में अनुवृत रहता वृत्ति अर्थ सपक्षों में वृत्ति भाषा में और भिन्न माने ह्रदादी ह्रद में पानी में अग्नि नहीं हो सकता इधर ह्रदादियों में जो उसकी व्यावृत्त है अर्थत विपक्षों में न रहना सपक्ष वृत्ति ही विपक्षी और पक्ष सामान्य में संबंध बोध होगा भी ऐसा वस्तु का अनुमे का संबंध यह उसका संबंध जिसके साथ है किसे साथ होगा धूम के साथ व्याप्ति ले रहे व्याप्ति स्पष्ट में तद विषया सामान्य अवधारण प्रदान वृत्ति अनुमान सम्बंध से तात्पर्य जो विशिष्ट जो धर्मी तार साध्य रूपा विज्ञात धर्म से विशिष्ट जो धर्मी से पहले संबंध पक्ष लेना पड़ेगा पहले पक्ष लो पहले वन्नी विशिष्ट जो पक्ष ऐसा जिसके बारे में आप ग्रहण करते हैं तद विषया सामान्य अवधारणा विशेष अवधारणा नहीं हो सकती है अनुमान हमेशा वस्तु का सामान्य बोध कराता है पर्वत पर वन्नी है तेना आपको पता चलेगा ये गोबर के कंडे का अग्नि है कि वे सागवान की लकड़ी का है कि नीम के लकड़ी का है या कौन सा है कैसे निर्णय ले लो आप वो तो बिना देखे हो इसे किसी भी वस्तु का विशेष अवधारण करने के लिए इंद्रियों की अत्यंत अपेक्षा है अनुमान के द्वारा किसी भी वस्तु के विशेष स्वरूप का निर्धारण नहीं हो सकता इसे कहते सामान्य अवधारण प्रदाना पूर्व में देखो विशेषण क्या था विशेष अवधारण प्रदान वृत्ति सामान्य अवधारणा प्रदान वृत्ति अतएव जिज्ञास धर्म श्रद्ध विशेष धर्मी पक्ष ये अनुमेय है अनुमेय से तुल्य जातीवृत्त भिन्न जाति भी व्यावृत्त संबंध स्वश्क्ष विपक्षे यह संबंध से तारसे धर्मवान कौन होगा तो संबंध से यहाँ लेना आपको व्याप्ति तक जाना ही पड़ेगा व्याप्ति के बिना तो काम चलेगा नहीं संबंध से हम केवल सीधे पक्ष को नहीं लेंगे तारस हेतु वाला पक्ष वन्नी से संबद्ध धुण। धुण। वाला पक्ष पर्वत अर्थात व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता वान आप जानते कि नहीं वहाँ पर लक्षण तो परामर्श लक्षण बनाया उन लोगों ने व्याप्त विशिष्ट पक्ष ज्ञान व्याप्ति क्या है व्याप्ति क्या है नियम व्यापति ही नियम का मतलब क्या चरण नियम का लक्षण नहीं बता रहे तो तो हाँ कोई भी व्याप्ति बोल का लक्षण वरना ना पंजे जितने सारे व्याप्ति लक्षण है ए? का लक्षण सीधा है है बौद्ध अवृत साधन सामान्य जो आपको संग्रह उसी हिसाब से है तो 38 लक्षण है इसके जैसे तो पैंतीस खंडनों के तीन बचते हैं अंत में जिसमें सिद्धांत लक्षण रूप से कहा जाता है साहसर लक्षण की व्याख्या ले लो कोई भी ले लो आप ले लेना तो पड़ेगा नियमों व्याप्ति करने से काम चलता नहीं सा की नियमा इस प्रश्न का जवाब कौन देगा कह दिया। आप हैं तो आप की विश्वव्याप्ति हो जाएगा साथ चल रहे हैं, साथ उठ रहे हैं साथ खा रहे हैं, साथ पी रहे साथ, पी रहे, साथ तो सो रहे हैं एक ही कमरे में रहते दो महात्मा तुम दोनों विश्वव्याप्ति बना दोगे लेकिन साथ में शौच तो नहीं जाते ना एक ही शौचालय में दोनों कैसे चले जाएंगे कहीं ना कहीं वे विचार हो जाएगा इसे साहचर नियम का अनुसार लक्षण बनता नहीं इसे उन्होंने अनेक लक्षण बनाया जैसे दोष आने पर पैंतीस को काट दिया तीन को स्वीकार कर लिया अंत में तो उसी को यहाँ पर संबंध सबसे कह रहे यहां व्याप्ति कोई कह रहे हैं हेतु को कह रहे हैं पर। यहाँ पर व्यावृत का यह जिस अनुमे का हेतु के साथ संबंध पूर्वक पक्ष में स्थिति के सिद्धांत स्वीकार कर लेता है तद विषया तार वन विषय यह वापस वन्नी में आएंगे तार संबंध वाला जो संबंध संबंधवान जो कौन वन्नी तद विषया वन्नी विषय जो सामान्य उदाहरण प्रदान वृत्ति होती है पर्वतो वन्नी मान ये जो वृत्ति हो गई उस वृत्ति का नाम अनुमान इसलिए अनुमान प्रमाण का लक्षण क्या होगा अनुमिति का लक्षण अलग है, है अनुमान का लक्षण अलग है अनुमित का लक्षण है जिसको अनुमान कह दिया यह अनुमिति है अनुमान का लक्षण क्या होगा गृहित संबंधा लिंगिनी सामान्य रूप अध्यवसाय वृत्ति ही अनुमान प्रमाण गृहित संबंधालिंगा गृहित संबंधालिंगालिंगिनी सामान्य रूपेण दिवसाया वृत्ति अनुमान जिसके संबंध पहले से अन्यत्रि गृहित हो इंद्रियों के द्वारा ही जिसे आपने पहले धूम और अग्नि का संबंध को रसोई गर्मी देगा यो यो धूमवान स स वन्यमान यथा महान समे होते गृहित संबंध रूपा लिंगे धूम है उससे लिंगी अर्धवन्नी उस वी का सामान्य रूपेण देवसाय करा वाला जो साधन दूर तत्व है उसका नाम अनुमान प्रमाण है उस वृत्ति का नाम अनुमान है उसी जन फल अनुमिति है उस अनुमिति को पूर्वेगा सामान्य उदाहरण प्रदाना अनुमानम का वह भी वृत्ति रूपा ही होगी ना जो भी कार्य है सब वृत्ति रूपा ही इसलिए वो भी वृत्तियात्मक है वृत्यात्मक प्रमाण है अनुमान प्रमाण वृत्त जन्मिति रूपा परमा उत्पन्न हो जाता है जैसे दृष्टान यथा दृष्टांत में थोड़ा एक क्रम उल्टा सीधा रख रहे हैं जैसा वहां जैसे आपको सीधा मिलता है ना पर्वतोन दो मातमान सब पहले पक्ष फिर सात फिर हेतु फिर दृष्टान्त यहाँ उल्टा पलटा देखो पहला हेतु दे देशांतर प्राप्त हेतु गति मत चंद्र तारकम गति मत ये साध्य चंद्र तारकम पक्ष है चैत्रवत दृष्टान्त अनवय दृष्टांत विक दृष्टांत आपका विंध्याचल पर्वत विंध्य अप्राप्तिर अगति विद्रेक हो गया ना इसलिए इसलिए पक्ष पर ले लो चंद्र तारकम चंद्र तारा वाले कैसे हैं ये गति मत गति वाले पदार्थ साध्य हो गया ये सब गति वाले हैं गमन स्वभाव वाले हैं क्यों क्योंकि ये देशांतर को प्राप्त हो रहे हैं देशांतर प्राप्त है यथा दृष्टान दे रहे हैं चैत्र व्रत जैसे चैत्र है यह भी गतिमान होता है क्योंकि यह देशांतर को प्राप्त करता है अरे जो जो देशांतर को प्राप्त हुआ करेंगे उन वस्तुओं को आप गतिमान मानेंगे यथा चैत्र उसी प्रकार से चंद्र रहे भी है ये भी देशांतर को प्राप्त कर रहे हैं अतव यह भी सब गतिमान है ये सिद्ध हो गए में जो गतिमान होते नहीं वे देशांतर को प्राप्त करते नहीं जैसे हिमालय पर्वत विंध्याचल पर्वत है सब जो पर्वत होते हैं स्थिर होने के नाते वे गतिमान नहीं है अतव देशांतर को प्राप्त करते भी नहीं व्यरिक मुख बता दिया इस प्रकार से प्रमाण का सामान्य लक्षण हो गया आप जाते आगम प्रमाण में आप आपते दृष्टो नुमित वार्ता परत्र स्वबोध संक्रांत शब्द ने उपरिशत है शब्दा तदर्थ विषय वृत्ति श्रोत आगम श्या पुरुष क्या करता है आप पुरुष बने जो यथार्थ वक्ता है ठग्गु नहीं है विप्रलम्बक नहीं वंचना करने के स्वभाव वाला नहीं छल कपट वाला नहीं दूसरों को धोखा देने का जो जिसका नहीं है ऐसे व्यक्ति को कहते हैं आप जिसको वह जैसे देखा है अथवा जैसे वह अनुमान आदि से शास्त्र आदि से जाना हुआ है उसको वैसे के वैसे ही दूसरों को बोध कराने के लिए जो प्रयोग करता है शब्द वह शब्द को सुनने वाले के अंदर जो ज्ञान पैदा करने का नाम ही आगम प्रमाण श्रोतु अर्थ विषय हुई श्रोता के अंदर उस शब्द से जन्य अर्थ विषय जो वृत्ति होती है उसी का नाम आगम प्रमाण वक्ता के अंदर नहीं वक्ता तो जानता ही उसको क्या जरूरत जो वक्ता है जो आप पुरुष है वो देखा वस्तु के बारे में बोल रहा है या अनुमान से शास्त्रों से जाना वस्तु को वो बोल रहा है उसके बोलने पर वह अर्थ परत्र स्वबोध संक्रांत है। क्यों बोलता है कि वह चाहता है जो मेरे अंदर ज्ञान है जिन जिन विषयों का वह दूसरे के हृदय में स्थापित हो दूसरों के ज्ञान संक्रमण कराना चाहता है या अपने से दूसरे के पास पहुंचाना चाहता है स्वबोध का संक्रांत है कुत्र परत्र कैसे कर रहा है वो लेकिन शब्देन न आप पुरुष शब्द के द्वारा उपदेश दे रहा है आप पुरुष शब्द के द्वारा उपदेश दे रहा है अब उस सुनने वाला लड़का है आदमी है जो भी है उस सुनने वाले को उस शब्द से शब्दात तद अर्थ विषय वृत्ति कसा श्रोत हो यह वृत्ति सा आगम प्रमाण श्रोता के अंदर सुने हुए शब्दों से उत्पन्न होने वाले जो अर्थ विषय का वृत्ति विशेष है उसी का नाम आगम प्रमाण है यश अश्रद्धेयार्थ वक्ता न दृष्टान्विता स आगम प्लव ओ मिथ्या है जो अर्थ का वक्ता है न श्रद्धा करण योग्य नहीं है ऐसे तत्वों का कथन कर रहा है कह दिया नद्या पंच फलानी सन्ती बोल दिया अब आपने सोचा चलो भूखा हूँ फल मिलेगा वहां पर जाऊंगा दौड़े दौड़े बेचारा गया और पानी भी नहीं सुखाने नहीं था तो उसको कहते हैं हम का वो वक्ता है अर्थ भी प्रलंबक है वो ठग है धोखा देने वाला आदमी है उसके जो वचन होते हैं उन वचनों के द्वारा बोध पदार्थों को कह दिया अश्रद्धेार्थ उसको कथन करने वाला वक्ता अर्थात उस वक्ता ने उस चीज के बारे में बोल रहा है जिस चीज को न देखा है न अनुमान से निर्णय ही लिया है न दृष्टा, न अन्य आगम तारस आगम प्रमाण प्लव है विनश्यती मिथ्या मिथ्या मूल तो ऋतु है निर्विप्लव और जो मूल वक्ता है यथार्थ वक्ता है आपको तो तो जो वृत्ति है उसको प्रयोग करने वाला जो कि दृष्ट और अन्य पदार्थों तो में ही विषय में वाक्य का प्रयोग करने वाला है उसका वह आगम निर्विप्लव होगा और नहीं होगा सत्य होगा इस तरह से उभय प्रकार यथार्थ और यथार्थ आगम दोनों आगमों का विलक्षण कर दिया गया यहाँ पर देखिए जितने भी पूर्व में भी विशेषणों को दिया जाता है ना उन विशेषणों को समझना चाहिए वह कहीं न कहीं अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए जैसा भी हम लोग अनुमान भी देख रहे थे तुल्य जातीय शुक्र दिया गया भिन्न जातीय सम्बन्ध कर दिया क्यों तीन चार जो विशेषण दिए गए हैं वो इसलिए देना पड़ा कि भाई वो साधारण अनेकांति साधारण क्या होता होता है स्वर्ध में ही वे बिचारी हो जाता है साध्य वृत्ति है ना में होना चाहिए कह दिया ऐसी नहीं किया साधारण के दोष का निवारण करने के लिए और निजाति में कह दिया तो इसे असाधारण साध्य उद्वृत्ति हो जाता है और अंत में का जो संबंध होना चाहिए असिधि हेतु तो का अपने पक्ष में न होना स्वरूप संबंध है और हेतु तो का जैसे साध्य का विशेषण का न होना यह सब जो दोष होते हैं असिधि दोषों में लिया उस से निवारण करने के लिए मैंने हेत्वाभाषो में संभावित अति को निवारण करने को शब्द दिया इसी प्रकार से यहाँ मिथ्या वचनों में अति निवारण करने के लिए यहाँ शब्दावली दे रही है जो कह रहे हैं दृष्टानता आपते नब्दावली क्या है सिर्फ ते आपते क्यों बोला पुरुष है न बोल दो नही आपते न कह दिया विशेषज्ञ कर दिया सर्वसाधारण पुरुष को काट दिया आपतेने शब्द के द्वारा अर्थात तो वंचवाक निवारण करने के लिए कह दिया आप, आप देना है आप कई बार ऐसा हो जाता है न अनुमित पदार्थों के बारे में बोलता है उसके लिए वार्ता आप दृष्टान करके उन बातों को ये बोलनी चाहिए जो दृष्ट है और अनुमित है जो दृष्ट नहीं है जो नहीं है शास्त्र अप्रमाणक जो वस्तु होते हैं उनको कभी बोलना नहीं चाहिए आपको इसे उन विशेषणों को अदृष्ट और अनुमित पदार्थों में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए दृष्टानुमति विशेषणों को दिया गया है मिथ्या वचन में अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाता है इस विषय में अभाव का प्रत्यक्ष किससे करेंगे आप प्रश्न उठेगा भावों की प्रत्यक्ष का विचार आपने यहाँ प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाणों से भावों की विचार है अभावों का है नहीं इसे क्या योग दर्शनकार अभाव के पृथक पदार्थ मानते हैं या नहीं मानते यदि वो पृथक पदार्थ है फिर उसका प्रत्यक्ष उसका ज्ञान भाव किस प्रकार के वृत्ति से होगा प्रत्यक्ष वृत्ति से कियामान वृत्ति से क्या आगम वृत्ति से यह बाद विचार होगा इन सब से पहले निर्णय लेना पड़ेगा कि अभाव नमक वस्तु पदार्थ स्वतंत्र हम मानते या नहीं मानते इस विषय में सावर शा, भाष्य का वाक्य नहीं मान सकता है उसके वाक्य को योग सूत्रकार या लेते हैं अभ्रभाषकार लेते हैं और यहां वर्णन दिया कि नहीं हम अभाव को स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानते क्योंकि वह अभाव जिस प्रतियोगी का आप ढूंढ रहे हो देखना चाह रहे हो उस प्रतियोगी के संभावित अधिकरण में ही आप ढूंढते हो आप घट को आकाश में ढूंढोगे क्या अगर घटा भावान आकाश ऐसा कोई बोलेगा घटा घटाभावान भूतलम, ये तो बोलोगे घटा घटाभावत भूतलम, ये तो बोलोगे क्यों भूतड़ में घट की संभावना अत उस अधिकरण में घटाभाव का निश्चय कर लिया अर्थात आप उस अधिकरण में वांछित पदार्थ को देखना चाहते थे न दिखाई देने पर उसके अभाव का निर्णय कर लेते हो अ अधिकरण स्वरूप और प्रतियोगी का अप्राप्ति के अलावा अभाव नाम को कोई वस्तु नहीं है अतएव अभाव नाम को स्वतंत्र पदार्थ मानने की अपेक्षा नहीं भावान्तरम अभाव कया चित्तु व्यपेक्षया ये वाक्य कया चित्तु व्यपेक्षया विशेष अपेक्षा को लेकर के ही पृष्ठ संख्या बाईस में हरियाणारंडी का में पृष्ठ संख्या बाईस में लिखा हुआ है भावान्तरम कया चित्तु व्यपेक्षया अभाव यथार्थ में दूसरे भाव पदार्थ है किसी एक विषय की अपेक्षा से ही दूसरी वस्तु का अभाव कहा जाता है अतवा उसको भी भाव कोटि में ही रखना चाहिए क्योंकि अभिकरण के भाव है ना अतव अभाव कोई सुगन पदार्थ नहीं रहा हुए। भाव कोटी में ही आ गया वो दूसरा भाव ही है वो भी मैं एक भाव के अपेक्षा से दूसरे भाव को हम अभाव बोल दे रहे हैं हमने भूतल को अभाव कह दिया ना घटा अभाव वाले भूतल भूतल को अभाव वाला कह दिया हमने क्यों किसी अपेक्षा से घट के अपेक्षा यदि घट भूतल पर दिखाई देता तो आप भूतल को अभाव वाला नहीं कहते अतएव कहते एक भाव की अपेक्षा को लेकर दूसरे भाव में अभाव की आप कल्पना करते हो अतव अभाव पदार्थ नहीं होता गृहित वस्तु सद्भाव स्मृत्ता च परियोगिनम अभाव परिशुद्धि नामक ग्रंथ में मिलेगा अभाव परिशुद्धि परिशुद्धि टीका है उसे अभाव पर जो व्याख्या अभाव परिशुद्धि है गृहित वस्तु सदभाव स्मृत्ता च प्रतिगिनम मानसम नासता ज्ञानम जायत अक्षानपेक्ष गृहित वस्तु सद्भाव पहले आपने घट को भूतल में कभी देखा होगा यदि किसी वस्तु को आप किसी अधिकरण में कभी देखा ही नहीं है फिर उसके अभाव का कथन नहीं कर पाएंगे इसलिए लक्षण कर रहे हैं पहले कभी न कभी आपने भूतल में घट को देखा है गृहित्व वस्तु सदभाव स्मृतवाच प्रतियोगीनम प्रतियोगण घट बाद में घट की स्मृति आई और फिर उस भूतल में ढूंढ रहे हो पहले ग्रहण किए थे जिस भूतल में घट को उसी भूतल में अब स्मरण होने के पश्चात घट का आपने ढूंढा तो मिला नहीं हुआ क्या मानसम नास्ता ज्ञानम मन में एक ज्ञान हुआ इस भूतल में घट वर्तमान में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है नास्ती ऐसे ज्ञान मानसम नासिता ज्ञानम जायते अक्षानपेक्ष तब आप मानस महाप्रत्यक्ष है मन ही मन आपने नाशिता ज्ञान उत्पन्न करते जैसे की स्थान में यदि घट नहीं दिखाई दी तो उस स्थान पर आप तथा तो आलोकमय अवकाश का रूप ज्ञान आंखों से होता है उस प्रकार से वहां घट रूप ज्ञान आपको नहीं हुआ आलोक से विशिष्ट भी हो या आलोका अंधकार में आप ढूंढ रहे हैं ऐसा नहीं आलोक सकल सहकारी कारण है बाकी सारी चीजें विद्यमान है तब मानस ज्ञान हो रहा है नास्तता अन्य समस्त सहकारी कारणों का रहते हुए भी घटरूपी प्रतियोगी की नास्तता के पे मानस जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का विषय उस अधिकरण में प्रतीत होता हुआ अभाव पदार्थ अतीब उसके लिए कोई स्वतंत्र प्रमाण के अपेक्षा नहीं है इंद्रियों से ही उसका भी प्रत्यक्ष हो जाता है का प्रत्यक्ष होगा इंद्रिय से और मानस के नाशा ज्ञान हो गया प्रतियोगी का उनका संबंध आपने जोड़ लिया है इसीलिए उसके लिए कोई पृथक प्रमाण के अपेक्षा नहीं है जिस अनुपलब्धि आदि अन्य लोग मानते हैं इस प्रकार अभाव ज्ञान के लिए स्वतंत्र प्रमाण की अपेक्षा नहीं इस योग सिद्धांत में निर्णय दे दिया गया इसके बाद आता है दूसरा प्रमाण के बाद विपर्य विपर्य का विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठान विपर्य क्या है कभी मिथ्या ज्ञान का नाम विपर्य विपर्य मिथ्या ज्ञान का ही दूसरा नाम मिथ्या ज्ञान क्या है तद्रुप प्रतिष्ठा क्या है पहले उसका जानोगे तो में तो आएगा। तस्य अर्थ से ज्ञान है ना तद्रूप तद तस्य तस्यो लोग मिथ्या ज्ञान का जो विषय इदम रजतम ऐसा आपको मिथ्या ज्ञान हो गया किसमें शुक्ति में उस मिथ्या ज्ञान का विषय कौन है रजत इदम रजतम्। इस मिथ्या ज्ञान का विषय है रजतम्। रजतमुष्क लेना तस्विथ्या रजत से पार्थिक स्वरूप उसका जो पारमार्थिक स्वरूप है क्या पारमार्थिक स्वरूप रजत का जो दुकान में दिखता है चाकचिक चिक गुण विशेष विशिष्ट जो दुकान में आप चांदी देखते हो वो चांदी उसका पारमार्थिक रूप है वह पारमार्थिक रूप उसका रूपम, मिथ्या ज्ञान का विषय भूता रजत का जो पारमार्थिक रूप अन देखा है दुकान आदि में उसको तत्र माने, मैने उस शुक्ति में उस रूप का आप प्रतिष्ठा का नाम अद्रुप प्रतिष्ठा जो शक्ति में रजत का पारमार्थिक रूप का ना होना मिथ्या ज्ञान का विषय रजत है उस रजत का कोई न कोई पारमार्थिक रूप कहीं न कहीं आप जो ग्रहण कर रहे हो वह पारमार्थिक रूप वर्तमान जिस स्थान में जिस अधिष्ठान में आपने रजत को ग्रहण किया है उस अधिष्ठान के अंदर वह पारमार्थिक रूप का न होने के नाम प्रतिष्ठान अर्थात बाद के अनंतर व्यवहार के योग्य नहीं रह जाना आप रजत समझ करके दौड़ के गए पकड़ा उस चीज को देखा वो सीप है वो सीप होने के कारण से आपकी रजित ज्ञान बाधित हो गया उस बाद के अनंतर वो अधिष्ठान वस्तु हमारे व्यवहार रजताकार व्यवहार के योग्य नहीं इसलिए बाधान व्यवहार अविषयत्म व्यवहार अजनगत्व है यादृश व्यवहार के लिए आप प्रवृत्ते थे तादृश व्यवहार योग्य न रह जाना तादृश व्यवहार को उत्पन्न न करने का नाम मिथ्या ज्ञान बाधान व्यवहार अजनगत्व मिथ्या ज्ञान भाष्य सकस्मात्माण इसको प्रमाण ज्ञान क्यों नहीं मानते हो कभी यतः प्रमाणिक उत्तर काल में प्रमाण ज्ञान के तरह बाधित हो जा रहा है जो एक बार एक ज्ञान हुआ है और उत्तर काल में जाकर पूर्व में उत्पन्न उस विज्ञान उस ज्ञान के जब बाध हो जाता है तो पूर्व उत्पन्न ज्ञान को हम क्या कहेंगे अप्रामाणिक कहेंगे उसी प्रकार के विपरीय ज्ञान विपर्य ज्ञान उन ज्ञानों को लेना है जो पूर्व में उत्पन्न हुआ है किंतु तो उत्तर में जाकर के आगे जा करके बाधित हो जाता है प्रमाण का जो विषय होता है वो यथार्थ युवा करता है यथार्थ विषय ज्ञान को हम प्रमाण मानते हैं अयथार्थ विषय ज्ञान को हम प्रमाण नहीं मानते तथा तो प्रमाण न बाधनम दृष्टम और अप्रामिक जो ज्ञान होते हैं उनका प्रमाणिक ज्ञानों के द्वारा बाधित होता हुआ सभी के अनुभव में सिद्ध है बाध्य आपके अंकों में कोई बीमारी हो गई उस बीमारी वजह से दो दो चंद्रमा दिखाई देने लगता है लेकिन कुछ इलाज किया दवा पानी खाए पिए लगाए कुछ अंकों में कुछ सही हो गया रोग दूर हो गया उसके बाद भी दो चंद्रमा दिखेगा क्या नहीं।, नहीं वो तो एक ही चंद्रमा दिखेगा तो वो जो द्विचंद्र ज्ञान पहले हुआ था रोग से क्या हुआ द्विचंद्र ज्ञान को यथार्थ मानोगे नहीं क्योंकि उत्तर काल में रोग आदि के अभाव काल में आपको एक चंद्र का ज्ञान हो गया और वह एक चंद्र का ज्ञान यथार्थ वह सर्वजन स्वीकृत इसे दोनों का तो ज्ञान है ही है द्विचंद्र ज्ञान भी है एक चंद्र ज्ञान भी है दोनों ही ज्ञान है लेकिन एक ज्ञान पूर्वोत्तर काल में कभी नहीं था बीच में रोगादि की वजह से दिखाई दिया और दूसरा पूर्वोत्तर काल में है इन बीच रोगादि वजह से नहीं था जो सदा रहता है दोष कारण से नहीं दिखाई देता है वो यथार्थ जो सदा नहीं रहता है दोष के जैसे बीच में दिखाई देता है वो अयथार्थ इसलिए कहते हैं यथा द्विचंद्र दर्शन सत विषय एकचंद्र चंद्र न, जो पहला द्विचंद्र का ज्ञान हुआ था लेकिन बाद में सत विषय सत विषय बने यथार्थ विषय एकचंद्र विषय का ज्ञान हुआ दर्शन हो गया उसके द्वारा वह द्विचंद्र दर्शन बाध्य सेयम पंच पर्वा भवत्य विद्या और क्यों होता है भ्रम भ्रांति विपर्य ज्ञान अविद्या होता है और अविद्या भी एक नहीं पंच पर्वा है पांच अवयवों वाली है जिसका आज आप स्पष्ट करेंगे राग, अविद्या राग द्वेश क्लेशा इति अविद्या अविद्यामिता राग द्वेश और अभिनीश अविद्या के कारण से ही अस्मिता होती है अहम अस्मी मैं हों तो कौन मैं बोलते हो ना कभी दरवाजे खटखटाओ गट किसी घर पे जाए और अंदर वाले पूछे कौन मैं ऐसा सबसे पहले आएगा वो अस्मिता है वो अस्मिता है वो जो चौबीस घंटा आपके अंदर मैं मैं मैं करने का है ना उसी का नाम अस्मिता है ये अविद्या से ही पैदा हो रखा है अविद्या से पैदा जहा अस्मिता है वहां ये दो अपने आप आ जाएंगे राग और द्वेष। और जहां ये दो में से कोई भी रह जाएंगे तो आगे अभिनिवेश जो मौत का भय है वो सभी के अंदर छाया हुआ है। अस्मिता है जहा वहां निश्चित रूपेण में नेश आ जाएगा क्योंकि जो भी मैं पैदा हूं मैं हूं उसका नाश जरूर होगा मृत्यु भय जरूर है अस्तित्व उपलब्धि अलग चीज है अस्मित्व उपलब्धि नहीं है क्रिया सामान्य का प्रयोग कर रहे हैं अस्तित्व सत्ता सामान्य का बात हो रहा है सत्ता विशेष है कहते ही सत्ता विशेष हो जाता है उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष विशेष अबोधत है प्रथम पुरुष सामान्य का बोधक है कि किसी का प्रयोग हो सकता गई भी जा सकता है आम गच्चा घर से विशेष आ गया तम गच्चे से कहोगे तो विशेष आ गया अहम और तम दोनों विशेष हैं और बाकी सर्वम कोटि में आ गया और समेत ने देखो अस्तित्व जबकि यमराज्य बोल रहे किस उससे कह रहे हैं बोलो तो बोले जना ना असित असित्यव ऐसे बोल असित्य अस्मित्यव ऐसा नहीं बोला न असी बोला न अस्मी बोला किन्तु अस्थि सामान्य तो। कारण यही है किंचित भी विशेष आ गया तत्र यह अस्मिता ही का कारण है आगे में अभिनिवेश होता है और बीच में राग का जाल में फंसा रहता है इसे अस्मिता और अभिनिवेश और बीच में राग अस्मिता राग द्वेष, द्वेशनिवेश चारों के चार जो हुए हैं अविद्या के वजह से क्षेत्र अविद्या, गया। अविद्या ये खेती में, चारों होते हैं अस्मिता का फसल कटी पहले, उसे राग देश का फसल काटते रहते हो सदा और अंतिम फसल कटेगा तब मौत होगा जब तक मौत ही अंतिम फसल है इसे अविद्या चार फसल होते हैं अस्मिता राग द्वेश इसका विस्तार पर विषय में विचार करेंगे पंच भवत्य विद्या हाँ? कौन अविद्या राग इति इन्हीं को हम योग शास्त्र में अलग नाम से कहा करेंगे क्या नाम से तमो मोह महामोह तामिश्रो इति कुछ पुराणों में भी मिलता है शांत और योग शास्त्र का विश्व स्वीकार करते हैं। योग दर्शन का पारिभाषिक स्व भी मने स्व योग दर्शन का अपनी एक पारिभाषिक द्वारा भी इनको कथन करेंगे तम भेद तमसा अष्टविधो मोहसी दशविधो महामोह तामिश्रष्टादशा तथा कार्य है भेद तमसो अष्ट विधो तम में आठ प्रकार का भेद है तम जो है आठ प्रकार का होता है कौन है वो आठ अव्यक्त महत अहंकार पंचकंड मात्रा अव्यक्त विषयक भ्रांति महद विषयक भ्रांति अहंकार विषयक जो सत्यता ने जो सत्यता बुद्धि होती है उसी का नाम तमा ये आठ भेद तमसो अष्टविधो मोहस्य चो मोहस्य च दशविधो मोह दस प्रकार का है ये कौन कौन है अनिमारी अष्ट सिद्धि अनिमारी अष्ट सिद्धि को मोह में ले लीजिए मोहस्य च मोह से चालक कर दो मोह भी आठ प्रकार का है मोह आठ प्रकार कौन है अनिमाली जाऊंगी में सत्यता का बुद्धि का नाम ही मोह है दस विदो महामोह ऐसे पक्ष कार्य का वैसा है भेद तमसो अष्ट विदो मोहस्य च दस विदो महामोह आठ विध भेद मानिए मोहसदो भेद दशविदो महामोह आठ मोह और आठ तम अंदर है आठ तमा में अपने लिया अव्यक्त महत और पंचतन मात्मा और जब आया मोह की बात वाले लेते अष्ट सिद्धियों की सत्यता का मानना इन अष्ट तत्वों में सत्यता को मानना तमा है और अष्ट सिद्धियों में सत्यता को मानकर प्रयोग करने का नाम मोह है दस विरो मोह महामोह महामोह क्या है दस प्रकार अर्थात सिद्ध हो गया सिद्धियां मिल गई सिद्धियां मिलने के बाद में पंच ज्ञानेंद्रियों का दृष्ट विषय और पंच ज्ञानेंद्रियों का आनुश्रमिक विषय भी पंच पंच दशा दृष्ट पंच और आनुश्रमिक पंच पांच पांच दृष्ट विषय पांच होते हैं पंच ज्ञानेंद्रियों का अदृष्ट विषयों में भी संसार के पांच होते हैं ज्ञानेन्द्रियों की ज्ञानेन्द्रियों का विषय का नाम दस ले महामोह है इन विषयों की लालसा इन विषयों में सत्यता की बुद्धि से उनको अपनी सिद्धियों की तरफ प्राप्त करने का जो प्रयास करने का नाम महामोह है तामिस्रो अष्टादशधा तथा भवंत अंध और तामिस्र है अठारह प्रकार के तामिस्र है अठारह प्रकार उनको अठारह प्रकार क्या है ये आठ सिद्धियां और उस सिद्धियों के कारण से दस विषय तो पूर्व में कहा ना जो पूर्व में आठ सिद्धि मोह में कहा और उसका दस विषय माह इनको लेकर के उनकी प्राप्ति अठारह हो गए ना लेकिन उनकी अप्राप्ति उन पर जो क्रोध होता है उसको कहना यहां पर सिद्धियों के लिए प्रयास किया मिला तो दुखी हो गया सिद्धियाँ प्राप्त हुए, लेकिन उस सिद्धियों के साथ जिन विषय को प्राप्त करना चाह रहा है वो प्राप्त नहीं होता जो लोग भारत बन जाते तो उस वजह से जो क्रोध होता है उसका नाम दान और इन्हीं 18 को लेकर के अथवा इनके प्राप्तन के नाश को लेकर अब में क्रोध और प्राप्त भी हो गया लेकिन नाश हो गया तो जो भी प्राप्त होगा वस्तु वो छोटता तो सिद्धियां हैं वो भी नष्ट हो सकती हैं। सिद्धियों से प्राप्त विषय भी नष्ट हो जाते हैं नाश निमित्तक जो त्रास है उस त्रास का नाम अंधता अंधतामिश अप्राप्ति निमित्तक क्रोध का नाम तामिश है प्राप्त का विनाश निमित्तक जो त्रास का नाम अंधता हो गया ना आठ आठ दस अठारह अठारह इन्हीं को इन्होंने अपनी पारिभाषिक शब्दावली में कहें जिसका आगे भी और विचार आएगा विस्तार रूप से देखेंगे न अभिधाष्यम ये सारी बातें आगे जहां चित्त के मल पर तो चर्चा होगा चित्त में ये सब मल है इन मलों को निराकरण करने के लिए साधना करनी पड़ती नहीं तो चित्त तो सदाशुद्ध है लेकिन चित्त सदाशुद्ध न होने कारण सारी समस्या होगा जैसे आप नहा धोके खड़े हैं दर्पण के सामने में इन दर्पण में कालिक पोता हुआ है तो मुसीबत और आपके आंखों में रोग हो गया है तो मुसीबत अंधे को दर्पण दिखाओ क्या लाभ है और सही आंग है आंग सही ना चश्मा भी डाल लो इन दर्पण में पूरा काला पेंट लगा रखे है तो क्या फायदा है दोनों तरफ से गड़बड़ी है ना कभी इसे दो की अपेक्षा होती है पर कल भी बता रहा था बाहर किसी प्रतिबिंब का अपनी ही प्रतिबिंब को बाहर में देखना चाहेंगे हमें दो चीज की अपेक्षा होती है एक आंख और दूसरा दर्पण लेकिन स्वरूप दर्शन करने के लिए आंख की जरूरत नहीं है केवल बुद्धि भी दर्पण की जरूरत है बुद्धि दर्पण है न चित्त वो दर्पण साफ होना चाहिए बाहर में दो चीज की सफाई की अपेक्षा होती है और भीतर में एक ही चीज की सफाई बाहर की वस्तु को जानने के लिए बुद्धि भी ठीक होनी चाहिए और आंख भी ठीक होनी चाहिए तब बाहर वस्तु तो तुम जान सकते हो इन भीतर अपना स्वरूप को जानने के लिए आंख का ठीक होने की कोई जरूरत नहीं अंधा भी अपना अंतकरण शुद्ध कर लेता है तो वो भी अनुभव कर सकता है अर्थात स्वरूप अनुभूति के लिए बाहि किसी भी कर्ण की अपेक्षा लेकिन बाह्य वस्तु का अनुभूति करने के लिए सकल कर्ण सापेक्ष बुद्धि की अपेक्षा केवल करणों से नहीं होता इसलिए बाह्य प्रत्यक्ष के लिए उभया अपेक्षा अंत प्रत्यक्ष के लिए एक ही क्या है? इसलिए एक दर्शन में किसी भी दर्शन में इंद्रियों की शुद्धि की बात नहीं करते यह तो आयुर्वेद शास्त्रकार कार ने आपके स्वस्थ कथा के लिए विचार किया आंको में बीमारी होगा तो क्या देना जीवाणी बीमारी तो क्या देना तो दवाइयों की चर्चा हुई इन दर्शनों में कहीं भी आपको इन इंद्रियों का सौष्ठव्य के लिए शरीर की स्वच्छता के लिए कोई महत्व नहीं देते शरीर को जान व भांड में बोलते हैं भाई ज्ञान तेरे को अंदर पैदा करना तुम्हारा अंतकरण ठीक होना अच्छा है इसे चित्त का मल के निवारण की जो उपाय बताया गया है शरीर और इंद्रियों का मल निवारण का उपाय कहीं भी नहीं है चित्त शुद्धि के लिए सकल प्रयास है लेकिन चित्त शुद्धि के लिए शरीर शुद्धि की अपेक्षा होती है योग के अपने महत्व योग कहता है शरीर शुद्धि के बिना चित्त शुद्धि नहीं हो सकती है शरीर की स्थिरता के बिना जो है चिंचलता जो है चित्त की भी दूर नहीं हो सकती है आते हुए पहले शरीर शुद्धि फिर चित्त शुद्धि फिर तत्व शुद्धि की चिंतन होती है योग मार्ग में इसलिए पूर्ण योग पुस्तक देखते हैं आप उसे तीन भाग बांट दिया पहले सर्व शुद्धि प्रकरण फिर चित्त शुद्धि प्रकरण फिर जो आपका तत्व ज्ञान प्रकरण है लेकिन तीरों के बिना आप योग के मार्ग से चल करके ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते बाधक हो जाता है और इसी कार्य में हमारे आयुर्वेद भी सहयोग दे देता है शरीर शुद्धि में शरीर शुद्धि के लाने की प्रक्रिया यहाँ आपको बता लघु संघ प्रसांग करो कुंजल करो जो ना ये कर, नीति करो बस्ती करो ये दुनिया भर की नौली करना सतकर्मों के यहाँ भी विचार हुआ आसन के द्वारा प्राणा मालियों के द्वारा स्थूल शरीर के की शरीरों की भी शुद्धि की विचार हुई फिर और भी गहराए में जाकर के जो चक्रों की शुद्धि की विचार हुई फिर उसका संचालन करते हुए उसे जागरण करने की प्रक्रिया आगे में क्रियाओं के प्रसंग में विचार करेंगे उसको भी तीसरे कहते हैं कि देखो ये चित्तमल का प्रसंग में अभिभाष्यत इसका विस्तार पर हम कथन करेंगे संक्षेप में आपको संकेत कर दिया है बाकी आगे विस्तार में पढ़ा जाएगा